संवेद्नाँ संवेद्नाँ पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है। प्रभु दयाल श्रीवास्तव की कुछ बाल कविताएं अंधकार की नहीं चलेगी माँ बोली सूरज से बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोए देख रही हूँ कई दिनों से रहते हो तुम खोए खोए जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो क्या है बोलो कष्ट तुम्हें प्रिय साफ साफ क्यों नहीं कहते हो सूरज बोला सुबह सुबह ही कोहरा मुझे ढांप लेता है निकल सकूँ कैसे चंग से कोई नहीं साथ देता है माँ बोली है पुत्र तुम्हारा कोहरा कब है क्या कर पाया उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया कवि कोविद बच्चे बूढ़े तक लेते सदा नाम है तेरा कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा निश्चित होकर कूद जंग में विजय सदा तेरी ही होगी तेरे आगे अंधकार या कोहरे की ना कभी चलेगी कंप्यूटर पर चिड़िया बहुत देर से, से कंप्यूटर पर बैठी, बैठी चिड़िया रानी खटखट खटखट छाप -खट -खट रही थी कोई बड़ी, बड़ी कहानी तभी अचानक चिड़िया ने जब गर्दन जरा घुमाई किंतु न जाने किस कारण वह जोरों से चिल्लाई। कौवा भाई फुदक फुदक कर शीघ्र वहाँ पर आए तुम्ही क्या हुआ बहन चिड़िया जी कौराए चिड़िया बोली पता नहीं है कैसी ये लाचारी हुआ दर्द गर्दन में मुझको कौवे भाई भारी तब कौ ने गिद्ध वैद्य से उसकी जांच कराई वैद्य राज ने सर्वाइकल की बीमारी पाई कंप्यूटर पर बहुत देर थी बैठी चिड़िया रानी जोर पड़ा गर्दन पर सच में की तो थी नानी ना कंप्यूटर पर बहुत देर मत बैठो मेरे भाई बहुत देर जो बैठे उसको यह बीमारी आई श्रम करने पर रुपये मिलते घर में रुपये नहीं है पापा चलो कहीं से क्रय कर लाए कितने में मिलते मंडी चलकर पता लगाएं। यह तो पता करो पापा जी पाँच रूपए कितने में आते एक रूपए की कीमत क्या है क्यों इसका ना पता लगाते नोट पाँच सौ का लेना हो तो हमको क्या करना होगा दस का नोट खरीदेंगे तो धन कितना वह करना होगा पापा बोले बाजारों में रुपए नहीं बिका करते हैं रुपए के बल पर दुनिया के सब बाजार चला करते हैं श्रम शक्ति के व्य करने पर रुपए हमको मिल जाते हैं कड़े परिश्रम के वृक्षों पर रुपए फूल कर फल जाती हैं अभी आप सुन रहे थे प्रभु दयाल श्रीवास्तव की कुछ बाल कविताएं